ब्रह्मानंदवल्ली सांकर भाष्य प्रथम अन्वाक ब्रह्मानंदवल्ली का शांति पाठ अतीत प्रसमनार्था शांति विद्या प्राप्तपसर्ग प्रशमान श्रांति पठिता इधान तो वक्षमाण ब्रह्म विद्या प्राप्तसर्गो यशमनार्थ शांति पठ्य पूर्वकथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ कर दिया गया अब आगे कही जाने वाली विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है ओम सहनावतु सहनौ भुनो तो। सहवीर करवा बही तेजस्विनाविस्तुमा विषा ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ लाभ करे, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो सह नावतु नव शिष्याचार्य सहैवावतु रक्षतु सह नौ भुनक तु भोजयतु सह वी विद्यादी साम्य करवा वह निवर्तया वह तेजस्वीनावजो तेजस्वीनो अधीत सधीतमस्तु अर्थज्ञान्यमस्वी सह विषाव विद्याग्रहण निम्न शिष्य वा प्रमादृत विदेश प्राप्त दक्षमणा इशीर्मा इति मेतरेतरम विद्वेश सहनावतु वह ब्रह्म हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ ही रक्षा करें और हमारा साथ साथ भरण अर्थात पालन करें हम साथ साथ जाने विद्या जनित सामर्थ्य संपन्न संपादन करें हम दोनों तेजस्वियों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी सम्यक प्रकार से अध्ययन किया हुआ अर्थात अर्थज्ञान के योग्य हो तथा हम विद्वेश न करें विद्या ग्रहण के कारण शिष्य अथवा आचार्य का प्रमादकृत अन्याय से द्वेष हो सकता है उसकी शांति के लिए मां विद्वसा वही ऐसी कामना की गई है तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के विद्वेष को प्राप्त न हो शांति है, शांति है, शांति रीति प्रवचनम उक्ताथम वक्षमाण विद्या विघ्न तेम शांति अभिघ् अभिघ्नात्म विद्या प्राप्ति रस्य तमूलम ही परम इति शांति शांति शांति इस प्रकार तीन बार शांति शब्द विचारण करने का प्रयोजन पहले कहा जा चुका है यह शांति पाठ आगे कही जाने वाली विद्या के विघ्नों की शांति के लिए है इसके द्वारा पूर्वक आत्म विद्या की प्राप्ति की कामना की गई है क्योंकि वह वही परम से का भी मूल कारण है ब्रह्म ज्ञान के फल सृष्टि कर्म और अन्न में कोष रूप पक्षी का वर्णन संहितादि विषयानी कर्म भी अविरुद्धानुपासना अनंतर चांद सोपाधिकात्म दर्शन मुक्त व्याहृति स्वाराज्यफल न संसार चेतावता वताशेषतः संसारबीजस्ोपमर्दनमस्ती शेषोपद्रवबीज्ञान से वृत्थ विधूत सर्वोपाधिशेषात्मदर्शनाथमारे ब्रह्म विद्याति इत्यादि कर्म से अविरुद्ध संहितादि विषयक उपासनाओं का पहले वर्णन किया गया उसके पश्चात व्याहृतियों के द्वारा स्वराज्य फल स्वराज्य रूप फल देने वाला हृदय स्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया किंतु तो इतने से ही संसार के बीज का पूर्णतया नाश नहीं हो जाता अतः संपूर्ण उपद्रवों के बीजभूत अज्ञान के निवृत्ति के निमित्त इस सर्वोपाधि रूप विशेष से रहित आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अब ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ किया जाता है प्रयोजन चाशा ब्रह्म विद्या अविद्यावृत्ति तत आत्यक संसारा भाव वक्षति च विद्वान्न न कुत संसार निवृत्ते चतभ्यम प्रतिष्ठा च विंदतुपन्न पिता कृते पुण्यपापे न च अतो गम्यते गम्यतेमाद विज्ञात्म विज्ञात सर्वात्म ब्रह्म विषयाद आत्यंतिक इति इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है इससे संसार का आत्यंतिक अभाव होता है यही बात ब्रह्मवेत्ता किसी से नहीं डरता इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी संसार के निमित्त अज्ञान के रहते हुए पुरुष अब है स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे कृत और अकृत अर्थात पुण्य और पाप ताप नहीं पहुँचाते ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है इससे जाना जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म विषयक विज्ञान से ही संसार का आत्यंतिक अभाव होता है स्वयम च प्रयोजनम आह ब्रह्म विधापनो परम इत्याधावेव संबंध प्रयोजन ज्ञापनाथम संबंधा प्रयोजन जोर निर्जातो ग्रहण प्रयोजनोर्विद्याश्रवणग्रहण धारणाभ्या प्रवर्तते श्रवणादिपूर्वक ही विद्या फल श्रोतव्यो मंतव्यो इत्यादि इत्यादिश्रुत्यंतरेभ्य इस प्रकार के संबंध और प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिए श्रुति ने स्वयं ही ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि वाक्य से आरंभ में ही इसका प्रयोजन बतला दिया है क्योंकि संबंध और प्रयोजनों का ज्ञान हो जाने पर ही पुरुष विद्या के श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास के लिए प्रवृत्त हुआ करता है स्रोतव्यों मंतव्यों निधि धासित इत्यादि दूसरी सूचियों से यह भी निश्चय होता है कि विद्या का फल श्रवणादि पूर्वक होता है ब्रह्म विदापनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदन वेद नि गुहायां पर स्र्वान् काम स ब्रह्मण विप्युतेति तस्वा यदात्मन आकाश सूता आकाशाद्वाजु वानेप अद्या ओषधया ओषधिभ्योन्नम पुर सभा एस पुरुषोन्नसम तस्तमे शि अयम दक्षिण पक्ष अयम उत्तर पक्ष अयमात्मा इदम पुक्षम प्रतिषा तदप्पेश श्लोको भवती ब्रह्मवेदता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसके विषय में यह श्रुति कही गई है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है जो पुरुष उसे बुद्ध रूप परम आकाश में निहित जानता है वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है उस इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधियाँ औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है उसका यह सिर ही सिर है यह दक्षिण बाहु दक्षिण पक्ष है यह वाम बाहु वाम पक्ष है यह शरीर का मध्य भाग आत्मा है और यह नीचे का भाग पुच्छ प्रतिष्ठा है उसके विषय में ही यह श्लोक है ब्रह्मा ब्रह्म विद्रम्हेति वक्ष महाड़लक्षण बृहत्तम्वाद्रह्म तद्वेतीजाती ब्रह्म विद्याति परम निरतिशय तदे ब्रह्म परम नाशन्यस्य न्य विज्ञाद्य प्राप्ति स्पष्ट चुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्ति में ब्रह्मविदो दर्शयति स यो है वै तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्म इत्यादि ब्रह्मविद ब्रह्म जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा और जो सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है उसे जो जानता है उसका नाम ब्रह्मविद है वह ब्रह्मविद उस परम निरतिशय ब्रह्म को ही आपनौती प्राप्त कर लेता है क्योंकि अन्य के विज्ञान से किसी अन्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती वह जो कि निश्चय ही उस परब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता को स्पष्टतया ब्रह्म की ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है ननु सर्वगतम सर्वस्यात्म भूतम ब्रह्म भक्ष्यति नाप्यम प्राप्तिशान्येन परिच्छि च परिच्छि दृष्टा अपरिछिन्न सर्वात्मक च ब्रह्मेतः परिचिन वदनात्म व्य तेरुपन्ना शंका ब्रह्म सर्वगत और सब का आत्मा है ऐसा आगे कहेंगे इसलिए वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता प्राप्ति तो अन्य परिचिन पदार्थ की किसी किस अन्य परिच्छि पदार्थ द्वारा ही होती देखी गई है किंतु ब्रह्म तो अपरिचिन्न और सर्वात्मक है इसलिए परिचिन्न और अनात्म पदार्थ के समान उसकी प्राप्ति होनी असंभव है ना दो दोषा कथम दर्शन दर्शनापेक्ष ब्रह्मण आप्यनाप पर सतो ब्रह्मी सतोजीव भूतमात्र कृतबापरीक्षिन्नाध्यात्मदर्शिना सदात चेत प्रकृत संख्या पूरा सैनोव्यवहिता ब्रह्मस्य विषया सतचिति स्वूपदर्शन वर्थब्रह्मस्वूपदर्शनलक्षण या विदया न मैयादी भाष्याननात्मन आत्म प्रतिपन्नवा मैंभ्यो न्योहमस्मी अभी मविद्यात्म अपि ब्रह्मण्ड स्यात् यह कोई दोष की बात नहीं है किस प्रकार नहीं है क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और असाक्षात्कार की अपेक्षा से है जिस प्रकार दसम पुरुष के लिए प्रकृति दशम व्याख्या की पूर्ति करने वाला अपना आप इस विषय में यह प्रसिद्ध दृष्टान्त है कि एक बार दस मनुष्य यात्रा कर रहे थे रास्ते में एक नदी पड़ी जब उसे पार कर वे उससे दूसरे तट पर पहुँचे तो यह जानने के लिए कि हम में से कोई बह तो नहीं गया अपने को गिनने लगे उनमें से जो भी गिनना आरंभ करता वह अपने को छोड़कर शेष नौ को ही गिनता इस प्रकार एक की कमी होने के कारण वे यह समझकर कि हम में से एक आदमी नदी में बह गया है खिन्न हो रहे थे इतने में ही एक बुद्धिमान पुरुष उधर से आ निकला उसने सभ्यंत जानकर उन्हें एक लाइन में खड़ा किया और हाथ में डंडा लेकर एक दो तीन इस प्रकार गिनते हुए हर एक के एक एक डंडा लगाकर उन्हें दस होने का निश्चय करा दिया और यह भी दिखला दिया कि वह दसवां पुरुष स्वयं गिनने वाला ही था जो दूसरों में आसक्त चित्त रहने के कारण अपने को भूल भूले हुआ था सर्वथा अव्यवहित होने पर भी संख्या करने योग्य बाह्य विषयों में आसक्त चित्त रहने के कारण वह अपने स्वरूप का अभाव देखता है उसी प्रकार पंचभूत पंचभूतमात्राओं से उत्पन्न हुए बाह्य परिच्छिन अन्नमय कोषादि में आत्मभाव देखने वाला यह जीव ब्रह्म स्वरूप होने पर भी उसमें आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना रूप अविद्या से अन्नमय कोश आदि बाह्य अनात्माओं को आत्मस्वरूप से देखने के कारण मैं अन्नमय आदि अनात्माओं से भिन्न नहीं हूँ ऐसा अभिमान करने लगता है इसी प्रकार अपना आत्मा होने पर भी अविद्यावश ब्रह्म अप्राप्त ही है तस्विद्या ब्रह्मस्वरूप से प्रकृत संख्या पूर्ण सैन मनोविद्यात क स्मरत विद्याथा तथा श्रुत्युपदेष्ट सर्वात्म ब्रह्मण आत्मदर्शन विद्या तदाप्तिप्यत है जिस प्रकार प्रकृत दशम संख्या को पूर्ण करने वाला अपना आप अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर किसी के द्वारा स्मरण करा दिए जाने पर विद्या द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है उसी प्रकार अविद्यावश जिसके ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती उस सबके आत्मभूत सूत्रोपदृष्ट ब्रह्म की आत्मदर्शन रूप विद्या के द्वारा प्राप्ति होने उचित ही है ब्रह्म विदाप्नोति परमि वाक्यम सूत्रभूतम सर्व्यथस्य ब्रह्म विद्या पर वाक्यन वेद श्रुति तर ब्रम्हणो निर्धारितशेषाव्यावृतस्वेशक्षण सेशेषण चोक्तवेदन से ब्रह्मणो वक्ष लक्ष्म लक्षण सेशेषेण प्रत्यात्मकयानल्यूपेण विज्ञेय ब्रह्म विद्याद प्राप्ति युरब्रह्माप्तिलक्षण उक्त सर्वात्म भाव सर्वंसारधर्मातीत ब्रह्मस्वूपमें न्य दर्शन जुदाश्रीय से तदेशा भ्युके ब्रह्म विधाप्नोति परम् यह वाक्य सूत्रभूत है जो संपूर्ण संपूर्णवलि के अर्थ का विषय है जिसका ब्रह्म विद्यापनौती परम इस वाक्य द्वारा ज्ञातव्य रूप से सूत्रतः उल्लेख किया गया है उस ब्रह्म के ऐसे लक्षण का जिसके विशेष रूप का निश्चय नहीं किया गया है और जो संपूर्ण वस्तुओं में से व्यावृत स्व स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने में समर्थ है वर्णन करते हुए स्वरूप का निश्चय कराने के लिए तथा जिसके ज्ञान का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है उस आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ब्रह्म को विशेषता अपना अंतरात्मा होने से अनन्य रूप से जाने योग्य है ऐसा प्रतिपादन करने के लिए और यह दिखलाने के लिए कि ब्रह्मवेत्ता को जो परमात्मा की प्राप्त रूप ब्रह्मविद्या का फल बतलाया गया है वह सर्वात्मभाव संपूर्ण सांसारिक धर्मों से अति ब्रह्मस्वरूपता ही है और कुछ नहीं है तदैसाभ्युक्ता यह ऋचा कही जाती है तस्वे ब्राह्मणवाक्योक्ति सर्गभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमत ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणा वाक्यम सत्यादी तीन विशेषा पदा विशेष्य ब्रमण विशेष्य ब्रह्म विवक्षित्वादेद वेद्य ब्रह्म प्राधान्य विवक्षित तस्वैष्यम विजेय अत अस्मा विशेषण विशेष विशेषाद सीक विभक्त्यंता पदा सामना सत्यार्शेषण विशेष भाड़ ब्रह्म विशेष्याभ्यो निर्धार्यतेम तजान यदेभ्यो निर्धारित यहाँ महसुग्यों पलमी तत् उस ब्र ब्राह्मण वाक्य द्वारा बतलाए हुए अर्थ में ही सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म यह ऋचा कही गई है सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्म का लक्षण करने के लिए है सत्य आदि तीन पद विशेष ब्रह्म के विशेषण बतलाने के लिए है वेद्य रूप से विवक्षित बतलाए जाने को इष्ट करने होने के कारण ब्रह्म विशेष है क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया वेद्य रूप से ज्ञान के विषय रूप से विवक्षित है इसलिए उसे विशेष समझना चाहिए अतः इस विशेषण विशेष भाव के कारण एक ही विभक्ति वाले सत्य आदि तीनों पद समाधिकरण है सत्य आदि तीन विशेषणों से विशेषित होने वाला ब्रह्म अन्य विशेषों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है जिसका अन्य पदार्थों से पृथक रूप से निश्चय किया गया है इसका कोई इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है जैसे लोक में नील विशाल और सुगंधित कमल ऐसा कहकर ऐसे कमल का अन्य कमलों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है ननु विशेषम विशेषणान्तर व्यभिचरत विशेषते यथानीलम रक्त चोत्पलमित यदाशनेका द्रव्याणक जातीक विशेषणा योगिनी चादा विशेषण से नैकस्म वस्तूनी विशेषण्तरा सवेक आदि तथेकमे च ब्रह्म न ब्रह्मातरा विशेष विशेषेत नीलोत्पलवत शंका अन्य विशेषणों का व्यवर्तन करने पर ही कोई विशेष विशेषित हुआ करता है जैसे नीला अथवा लाल कमल जिसमें अनेक द्रव्य एक ही जाति के हैं और अनेक विशेषणों की योग्यता वाले होते हैं तभी विशेषणों की सार्थकता होती है एक ही वस्तु में किसी अन्य विशेषण का संबंध न हो सकने के कारण विशेषण की सार्थकता नहीं होती जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार ब्रह्म भी एक ही है उसके सिवा अन्य ब्रह्म है ही नहीं जिनसे कि नील कमल के समान उसकी विशेषता बदलाई जाए न लक्षणार्थत्वाद् विशेष विशेषण ना दोषा कस्मा यस्मा लक्षणारधाशणा न विशेषण प्रधानन्य क्षण लक्ष्योर्वशेषण विशेषवा विशेष इति उच्यते सन जाति जातीय एवं निवर्तकनी विशेषणी विशेष से लक्षण तो सर्वत एव यथावकाश अवकाश प्रपदाकाश मि लक्षणार्थ वाक्यमच समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह विशेषण लक्षण के लिए है अभी सूत्र वाक्य की ही व्याख्या करते हैं यह दोष नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ प्रधान है केवल विशेषण प्रधान ही नहीं है किंतु लक्षण लक्ष्य तथा विशेषण विशेष में विशेषता अंतर क्या है सो बतलाते हैं विशेषण तो अपने विशेष्य का उसके सजाती पदार्थों से ही व्यावर्तन करने वाले होते हैं किंतु लक्षण उसे सभी से व्यावृत कर देता है जिस प्रकार अवकाश होने वाला आकाश होता है इस वाक्य में है इस वाक्य में अवकाश देने वाला यह पद उसके सजाती अन्य महाभूतों से तथा विजाति आत्मा आदि से व्यावृत कर देता है जहां हम पहले ही कह चुके हैं कि यह वाक्य आत्मा का लक्षण करने के लिए है सत्यादी शब्दा न परस्परम संबंधे परार्थत्वात्षार्थ ही थे अत एकको विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्षो ब्रह्म ब्रह्मशब्देन संबद्यते सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्मान्त ब्रह्मेती सत्यादि शब्द पदार्थ दूसरे के लिए होने की कारण परस्पर संबंधित नहीं है ये तो विशेष के ही लिए है अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा न रख कर ही सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंत ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्मशब्द से संबंधित है सत्यमें यदूपेन यित तद्प न व्यभिचर तत्सत यदूपेन निश्चित यददूप व्यचर अनृतम्यते अकारो अनृत वाचारंभ विकारो नामेय मृति केव सद्यमधारणा अतः सत्यम ब्रह्मेति ब्रह्म विकारान निवर्त सत्यम जो पदार्थ जिस रूप से निश्चय किया गया है उससे व्यभिचरित न होने के कारण वह सत्य कहलाता है जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है उस रूप से व्यभिचरित होने पर वह मिथ्या कहा जाता है इसलिए विकार मिथ्या है विकार केवल वाणी से आरंभ होने वाला और नाम मात्र है बस मिथ्य का ही सत्य है इस प्रकार निश्चय किया जाने के कारण सति सत्य है अतः सत्यं ब्रह्म यक्य ब्रह्मको विकार मात्र से निमित करता है अतः कारण प्राप्त ब्रह्मण कारण से चा, वस्तुवान्द्वान्तृद्रूपता चाप्ता इद्यते हैं ज्ञान ब्रह्मेति ज्ञान ज्ञप्तिरवोध भाव साधनों शब्दो न ज्ञान ज्ञानकर्ती ब्रह्म विशेषण्वाद सत्या नहि सत्यानंताभ्या था। सह नी सत्यात ज्ञानकर्तृत्व सत्योपदे ज्ञानकर्तृत्व विक्रियाण विक्रिय कथम सत्यम भवदि न कुतचे प्रभज्य तदनंतर ज्ञानकर्तृत्व चेयज्ञाभ्याभक्त मृत्यनता न यत्र न नजाती स्वभमा अथ इति यती ब्रह्म का कारणत्व प्राप्त होता है और वस्तु होने से कारण में कारकत्व रहा करता है अतः मृत्ति के समान उसकी जड़ रूपता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है इसी से ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा है ज्ञान प्राप्ति ज्ञान ज्ञाप्ति यानी अवबोध को कहते हैं ज्ञान शब्द भाववाचक है सत्य और अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण होने के कारण उसका अर्थ ज्ञान ज्ञानकर्ता नहीं हो सकता उसका ज्ञान ज्ञानकर्तृत्व स्वीकार करने पर ब्रह्म की सत्यता और अनंतता संभव नहीं है ज्ञान कर्ता रूप से विकार को प्राप्त होने वाला होकर ब्रह्म सत्य और अनंत कैसे हो सकता है जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वही अनंत हो सकता है ज्ञान करता होने पर तो वह ज्ञे और ज्ञान से विभक्त होगा इसलिए उसकी अनंतता सिद्ध नहीं हो सकती जहाँ किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ किसी दूसरे को जानता है वह अल्प है इस एक दूसरी श्रुति से यही सिद्ध होता है